श्रीचैत प्रभु बंदेन्द सहित श्रीनंद नंद मंदेराधिक गोपीजन सामुक्त वंशाकूश कृपा सिन्दुवे पति पावन्य वैष्णव्यो नमो नमः मूकं पातमहं नमकुंगे परमानंदमा बृंदा सिद्ध वैपिया ना भक्ति पदे देवी सत्त नारायण ना नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती तो रात जो संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशनेक्त गुणुभक्ति भक्ति प्रमदा जगोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निता श्रीआदगदाधर शिवसन श्री गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नैवात्मनो प्रभुर निजलाभ पूर्ण नैवात्मनो प्रभुर निजलाभ पूर्ण मानम जनाद विदुषो करुण विनी जद जद जनो भगवते विदी तमान तत्म ने प्रतिमुखो साम सिसिलो सरस्वती गुरु सरस्वती गोपाल जी ने बताए जो दो दिन के लिए हम लोग इस जगत में आए हैं दो दिन का जिंदगी है इस थोड़ी सी समय में भगवान का भजन भक्ति करने का बात हमको नित्य धाम में जाना है सिलो सरस्वती चंद्र जी ने बताए अगर अभी भी हमको इस जगत में रूप रस शब्द सब्त स्पर्शंधो ये सब चीजों से थोड़ा मजा मिलता है तो जरूर समझ लेना कि ये जन्म में सिद्धि नहीं होने वाला श्रीलो प्रह्हाद महाराज जी ने बताए जो कौमरत आचरित धर्मो प्राज्ञान भगवतानी हो भागवत धर्मो कोमर काल में बचपन से ही शुरू होना चाहिए भजन शुरू होना चाहिए क्योंकि ये आत्मा का धर्म है और जो श्लोक देके शुरू किया था प्रहलाद महाराज जी का नैवात्म नो प्रभु रमला मानत जन अगित स्वर करो विनीत जग जग जनो विदोधे जद जद जनोदे बल्च जद जनो विदोध मानम मानव आत्मने ने प्रति मुखस्वस्वी भागवत भक्तों भाग इनका अंदर में कोई डिसेटिस्फेक्शन नहीं रहता असंतोष नहीं रहता क्योंकि वैष्णवों का आविर्भाव तिरो भाव आविर्भाव तिरो भाव ये अभाव लेकर ये अपराकृत तिथि का पालन करना संभव नहीं है दिल के अंदर में बहुत किस्म का चाहत है मांगे हैं, असंतोष है जिगो साई पाद ने बताएं बक्ता स्वराग और निराग और दिविदो भवेद बक्ता दो किस्म का होता है एक स्वराग वक्ता है और एक निराग वक्ता है स्वर्ग वक्ता मतलब अंदर में बहुत कामना वासनाएं हैं इनको हरि कथा का भगवत कथा का आसन देने के लिए जीव गोस्वामी जी माना कर दिया निराग वक्ता इसका अंदर में कोई चाहत नहीं है आकिंचन अकिचन शब्दों का मतलब है जिनका जिंदगी में भगवान छोड़ के दूसरा कोई संपत्ति नहीं है भगवान मतलब भगवान का धाम नाम परिकर वैशिष्ट जितना सारे हैं, ये छोड़ के उनका जिंदगी में कोई दूसरा संपत्ति नहीं है ये जिसका स्थिति है इसको अकिचन वक्त बोला जाता है कुंती देवी ने सुंदर बताया था भागवत में जन्म सज्ज सुतोषिवीरे ध्वमान मदह हाँ मानो नव अर्ति अभिधा वही तमींचन कुंती देवी ने बताए जन्मो ओ सजुत इसके द्वारा उन्मत्त तो अवस्था में जो अभिमान के द्वारा अपना जो वास्तव परिचय कृष्णदास वो जो छोड़ दिया है तो उसके द्वारा कभी भी भगवान का भजन करना संभव नहीं होता जन्म सज्ज सु तो शिविर रेदमान अर् अविरा तुम वो तम अकिचन अगोचरा तो अकिंचन जो वैष्णव है गुरु वैष्णव इनके ही आप दर्शन का विषय होते हो बाकी जगत का आदमी आपको किसी भी हालत से दर्शन नहीं पाता है प्रहलाद महाराज जी ने बताए जब बचपन छोटे से उम्र है तभी से भगवत भजन शुरू करो और जब गुरु वैष्णव का संग होता है पल भर का तो ये भक्तिविनाथ ठाकुर ने इसका प्रमाण दिया है जैव धर्म में हमारा चौतन चरित्र में तो बताते हैं लवोम साधु संगे सर्व सिद्धि है ये कोई कहने का बात नहीं है भक्ति भक्तिवीन ठाकुर ने जैव धर्म में प्रमाण दे दिया काशी वाराणसी में जो एक मायावादी सन्यासी कुटी चौक बहुदौक हंसो परमहसो उच्च अवस्था में पूछा है उन्हीं के संप्रदाय में जब उनको एक दिन सौभाग्य मिला एक पल हर के लिए एक वैष्णव का दर्शन का एक वैष्णव उधर से गुजर रहा था प्रेम के द्वारा विगलित हृदय है और जब जाने का समय में ये जो अभिमानी शंकर संप्रदाय का संन्यासी है इन्होंने देख लिया लेकिन दिल में इच्छा हुआ कि उनका सत्परिचय करे लेकिन परिचय करने जाए तो उचित नहीं है क्योंकि हम हम आम हम तो संकर संप्रदाय का है इसलिए जा नहीं पाए लेकिन बाद में जो वैष्णव का दर्शन हुआ नहीं वह चला गया वैष्णव उसका दिल में खेद हुआ था बाद में वो पल भर के लिए जो दर्शन हुआ था वो वो सन्यासी को बाद में चैतन्य महाप्रभु का धाम नवद्दीप में भेज दिया उसका कीपा वो जो पल भर के लिए वैष्णव दर्शन हुआ इनके द्वारा ही उन्होंने नवद्वीप धाम में गोद्रुप धाम में पहुँचा वहाँ परमहंस बाबाजी महाराज का कीपा मिला अब बाद में वैष्णव दास नाम हुआ ये जो पल भर का दर्शन होता है वैष्णव का संग होता है लवम आप तो साधु संघे सर्वसिद्धि हए इसका व्याख्या में भक्ति विनोद ठाकुर हपा जी ने बताए सर्वसिद्धि का मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्ति भी संभव है सर्वसिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम तक भी आप प्राप्ति कर सकते हो इसमें कोई संदेह नहीं है जो श्लोक दे के पहले शुरू किया नई बात मनो प्रभु रहा व तुष्टो जो गुरु वैष्णव है जो गुरु का काम करते हैं उनका अंदर में कोई कामना वसुना नहीं रहता है लाभ पूजा प्रतिष्ठा का कोई इच्छा नहीं रहता वो रहने से किसी भी हालत से उसका गुरुत्व तो सिद्ध नहीं होता पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे एक दफे गोविंद आदि गोविंदवादी भक्तगण आके खबर दिए कि ब्रह्मानंद भारती आ गए तो प्रभु को बताएंगे प्रभु आपका पास ब्रह्मानंद भारती कल लाए बोले नहीं तिहो गुरु जावो तार गुरु है उसका पास जाना पड़ेगा मेरे लेकिन जो अब आए महाप्रभु संग महाप्रभु को संग लेके तो आने के बाद महाप्रभु ने पूछा बताओ कहा ब्रह्मानंद भारती कहा है बोले ये तो आपका सामने खड़ा हुआ है बोलोरे नो औन्नो कहो नाही तुम्हारे ज्ञान तुम्हें दूसरा व्यक्ति को दूसरा बोलते हो ब्रह्मानंदो भारती क्यों पड़ेगा, चाम चाम क्यों पड़ेगा ऐसा बोल के महाप्रभु ने बताया इसका कारण क्या है बोले ब्रह्मानंदो भारती जो चर्म परिधान किए हैं ये दम्भ कलिए व तो एग्जिबिशन इट्स ए काइंड ऑफ एग्जीबिशन प्रमाण करने के लिए हम कितना बड़ा हो गया है तो चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारद्वाज के गुरु रूप में सम्मान देने के लिए आए हैं लेकिन परिपूर्ण गुरुत्व तो उनका अंदर में नहीं है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा करके उसको शिक्षा दिए जब वो समझ गए कि प्रभु को हमारा ये चाम परिधान किए ये हमको प्रभु अच्छा नहीं लगता तो तुरंत चरमांवर छोड़कर कपड़ा पहन के जब सामने आए चैतन्य महाप्रभु तो सम्मान किए उनको दंडवत किए और ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु पल पल में हम लोगों को दिखाए हैं जो वल्लभाचार्यों को जो शासन किए हैं ये सब बहुत विस्तृत चर्चा होने का टाइम नहीं है काल अगर समय मिले तो देखा जाएगा तो ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु विचार करके देखा दिखाया हम लोगों को कोई कोई आदमी चैतन्य महाप्रभु का ये बात है अमार आग गाय गुरु हो तारो यही देश ये जो शब्द है इसको भी मिसयूज करता है बहुत आदमी बोला चैतन्यमाप वो तो बता दिया तो हम गुरु का काम कर रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है प्रभु तो बता दिया अमार आग गाय गुरु होया तारो यही देश ये बात को समझ नहीं पाया इसमें क्या छुपा हुआ रहस्य क्या है चैतन्यमाप वो वही विप्रो उनको आशीर्वाद किए और बताएं कि कभी भी विषय का तरंग तुमको स्पर्श नहीं करेगा और जाओ मैं आशीर्वाद रहा हमारा आज्ञा के द्वारा तुम गुरु होकर जगत का हित विधान करो ये चैतन्य आप उनको बताएं और परंपरा का अनुसार जिसका अंदर में सदगुरु का परिपूर्ण कृपा विरासते हैं जिसका अंदर में सर परिपूर्ण गुरुत्व विरासतें नहीं है उसका कोई अधिकार नहीं है गुरु का काम करना चैतन आपको पहला बात बताया, आमार गुरु हमारा आज गुरु है या तारोह हमारा आज्ञा ये तुम्हारा अंदर में गुरुत्व आ जाए गुरुत्व लाने का अर्थात भजन करो पोपाध का जो शासन है जो उपदेश है बड़ा अद्भुत अजीब किस्म का पोपाध जी, जी बताते हैं गुरु जी का लिए जो संरक्षित आसन है उसको सत्शिष्य कभी लूटने का हिम्मत ना करे गुरु का जो आसन है गुरुजी का हमारा गुरुजी का जो आसन है व सदगुरु का जो आसन है को भी वास्तव शिष्य वो गुरु का आसन को लूट करने का कोई वासना अंदर में नहीं रखे कभी गुरु बनने का कोई कोशिश मत करो क्योंकि बहुपा जी अपना जिंदगी देकर दिखाए प्रभुपाद ने बताए हमने किसी को शिष्य नहीं बनाए सब कोई को गुरु बनाए ये सब मेरा गुरु है मेरा सबने बैठे हुए हैं और मेरे को भजन का सुजोग महलत देते हैं हमारा भजन का ये ये जो ए लोग सहायता करते हैं वही प्रभुपात जी ने फिर दोबारा बताए जो नित्यकाल हम लोग लोघू रह जाएगा ये भी कोई काम का बात नहीं है तुम चिर नित्योकाल तुम लघु रह जाओगे ये ठीक नहीं है गुरु बनना पड़ेगा पोपा जी ने बताया नहीं तो हमारा खानदान का जो परंपरा है खत्म हो जाएगा ये बात बड़ा बात है एक एक दफे पोपा जी बोलते हैं जो गुरु का आसन लूट मत करो कभी गुरु बनने का जिसका अंदर में इच्छा है वो कभी गुरु नहीं बन सकेगा वो लोघ है आज दोबारा पोपा जी ने बताते हैं जो अगर हम अंदर में तैयार कर लिया मन में विचार कर लिया गुरु का काम कभी नहीं करे लोग रह जाएगा ये भी ठीक नहीं है पोपा जी बोलते हैं जो नित्यकाल लोघ रह जाएगा ये बात भी ठीक नहीं है गुरु होना पड़ेगा गुरु होना पड़ेगा क्योंकि गुरु नहीं होने से हमारा परंपरा रक्षा नहीं होगा इसमें इसमें शास्त्रों का जो विचार है ये विचार करना पड़ेगा नहीं तो उल्टा हो जाएगा आम आदमी सब गुरु का काम करना शुरू कर देगा और समाज में भक्ति ठाकुर ने जो बताए इस समाज में सारे अव्यवस्था फैलेगा सारे जगह अव्यवस्था में मठ मंदिर में सारे जगह प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसका अंदर में गुरुत्व तो आया नहीं आचरण में कमी है जैसे रघुनाथ दास जैसे हमारा हरिदास ठाकुर का साथ जब सनातन गोसाई का चर्चा हो रहा था तो उसी समय में आपस में बात हुआ था तो हमारा सोनातन गोसाई जी ने बताए आचार करे क्यों ना करे प्रचार प्रचार करे ना करे आचार आचार प्रचार नामेर करो दुई कार्यो तुम सर्व गुरु तुम्हें जगत आर जो इसमें सबसे वाइटल भाई, पॉइंट है आचर में उतरना भाषण देना बड़ा बात नहीं है कि लेकिन वो भागवत तत्वों को चैतन्य महाप्र का आचरण को अपना कैरेक्टर में अपना जिंदगी में उतारना सबसे बड़ा बात है ये संभव होता नहीं जब तक नहीं संभव होता उसका लिए गुरु का काम करना खतरा है खुद का लिए खुद का लिए खतरा है आज जिन लोगों को उपदेश करता है उन लोगों के लिए भी खतरा है सब कोई उपदेशम लिए। तु एव न परीक्षा करो जो अपरिक्ष उपदेशम जब जगन्नाशा या तद्भवे शास्त्रों में बताया उपदेशम हम करते ही इज एडवाइजिंग उपदेश करते हैं लेकिन अपना जिंदगी में उपदेश को खुद का जिंदगी में पालन करके नहीं देखा उपदेशम हम करती है वो न परीक्षा इट इज नॉट टेस्टेड जो उपदेश करता है वो अपना जिंदगी टेस्ट नहीं किया तो ये जो अपरिक्षदेश जगन्नाशा तत्भवित पूरा जगत को सर्वनाश उपस्थित हो जाएगा ऐसा होने से हमारा परंपरा बहुत प्रॉब्लम है भक्ति ठाकुर ने बहुत रोया है हर आर्टिकल में बताया है जो जो लोग गुरु का काम कर रहा है जो समाज में मार्ग दिखा रहा है दे शुड बी वेरी केयरफुल दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अदरवाइज वे आर गोइंग टू फेस अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्यूचर नियर फ्यूचर ऑलरेडी यू सी वट प्रॉब्लम गोइंग ऑर तो बताने का बहुत है हमारा ये सागर महाराज जी का जिंदगी देखो तो सारे जिंदगी में पल पल में वो अपना आचरण दिखाए हैं सेवा भक्ति दिखाए हैं तो प्रहलाद महाराज का मापी को बाल्यकाल में आ गए हैं मठ में ऐसा नजीर बेनजीर है मठ में देखना तो ऐसा भजन करते हैं उनका अविर्भाव तिथि में पचासी साल उम्र हो ही गया है तो समय नहीं है फिर भी सोचा कि महाराज जी अगर चल जाए तो जाके कृपा लेने का प्रयत्न करे तो महाराज जी का काल आविर्भाव तिथि है महाराज जी का पास हम अपना कीपा मानते हैं महाराज जी से तो हमको आशीर्वाद करे हम भी भाषण देने के लिए लेक्चरर ना बने अपना जिंदगी में पल पल में आचरण करके जगतवासी को दिखाए और खुद आचरण करें तभी तो हमारा मंगल बांछा कल्पोत्सव के पास सिंधु पति पावन